श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ इकतीस छ नवंबर अठारह सौ पचासी काली पूजा तथा श्री राम कृष्ण काली पूजा के दिन भक्तों के संग में श्री राम कृष्ण श्याम पुकर वाले मकान के ऊपर दक्षिण के कमरे में खड़े हुए हैं दिन के नौ बजे का समय होगा आप शुद्ध वस्त्र पहने ललाट में चंदन की बिंदी लगाए हुए हैं मास्टर आपकी आज्ञा पाकर सिद्धेश्वरी काली का प्रसाद ले आए हैं प्रसाद को हाथ में ले बड़े भक्ति भाव से श्री राम कृष्ण खड़े हुए उसका कुछ अंश ग्रहण कर रहे हैं और कुछ मस्तक पर धारण कर रहे हैं प्रसाद ग्रहण करते समय आपने पादुकाओं को पैरों से उतार दिया मास्टर से कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रसाद है आज शुक्रवार है आश्विन की अमावस्या छः नवंबर अट्ठारह आज काली पूजा का दिन है श्री रामकृष्ण ने मास्टर को आदेश दिया था ठनठनिया की सिद्धेश्वरी काली मूर्ति की पुष्प नारियल शक्कर और संदेश चढ़ाकर पूजा करने के लिए मास्टर स्नान करके नंगे पैर सवेरे पूजा समाप्त करके नंगे पैर ही श्री रामकृष्ण के लिए प्रसाद लेकर आए हैं श्री रामकृष्ण ने मास्टर को राम प्रसाद और कमलाकांत की संगीत पुस्तकें खरीद लाने के लिए कहा था वे डॉक्टर सरकार को ये पुस्तकें देना चाहते थे मास्टर कह रहे हैं ये पुस्तकें भी लाया हूँ रामप्रसाद और कमलाकांत के गाने की पुस्तकें श्री रामकृष्ण ने कहा डॉक्टर के भीतर इन गीतों का भाव संचारित कर देना होगा गाना ऐ मेरे मन ईश्वर का स्वरूप जानने के लिए तुम यह कैसी चेष्टा कर रहे हो तुम तो अंधेरे कमरे में बंद पागल की तरह भटक रहे हो गाना कौन कह सकता है कि काली कैसी है सठ दर्शनों को भी जिसके दर्शन नहीं हो पाते गाना अमन तू खेती करना नहीं जानता यह मनुष्य जन्म परती जमीन की तरह पड़ रहा है अगर तू खेती करता तो इसमें सोना फल सकता था गाना आमन चल टहलने चले। काली कल्प के नीचे तुझे चारों फल पड़े मिल जाएंगे मास्टर ने कहा जी हां, श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ कमरे में टहल रहे हैं पैरों में चट्टी जूता है इस तरह की कठिन बीमारी परंतु फिर भी श्री रामकृष्ण सदा ही प्रसन्न रहते हैं श्री राम कृष्ण और वह गाना भी अच्छा है यह संसार धोखे की टट्टी है मास्टर जी हां, श्री रामकृष्ण एकाएक चौक पड़े पादुकाओं को निकाल कर वे स्थिर भाव से खड़े हो गए और गंभीर समाधि में मग्न हो गए आज जगन की पूजा का दिन है शायद इसीलिए बारंबार उन्हें रोमांच हो रहा है और समाधि में मग्न हो रहे हैं बड़ी देर बाद एक लंबी सांस छोड़ मानो बड़े कष्ट से उन्होंने अपना भाव संवरण किया